संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं। आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान की दो कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं पहली कविता उन्होंने 9 साल की उम्र में लिखी थी जो उनकी पहली, उनकी पहली कविता पहली थी, थी और, और सन 1913 में, में मर्यादा नामक, नामक पत्रिका में प्रकाशित, प्रकाशित हुई थी कविता का शीर्षक है, है नीम, नीम। सब, सब दुख, दुख हरन, हरन सुख कर परम, परम है नीम जब, जब देखूं तुझे तू ही जानकर अति लाभकारी हर्ष होता है मुझे ये लहलही पत्तियां हरी शीतल पवन बरसा रही निज मंद मीठी वायु से सब जीव को हर्षा रही हे नीम यद्यपि तू कड़ू नहीं रंच मात्र मिठास है उपकार करना दूसरों का गुण तिहारे पास है नहीं रंच मात्र सुवास है नहीं फूलती सुंदर कली कड़वे फलों अरु फूल में तू सर्वदा फूली फली तू सर्वगुण संपन्न है तू जीव हितकारी बड़ी तू दुखहारी है प्रिय तू लाभकारी है बड़ी है कौन ऐसा घर यहाँ जहाँ काम तेरा नहीं पड़ा ये जन तिहारे ही शरण है नीम आते हैं सदा तेरी कृपा से सुख सहित आनंद पाते सर्वदा तू रोग मुक्त अनेक, अनेक जन को सर्वदा करती रहे इस भांति से उपकार तू हर एक का करती रहे प्रार्थना हरि से करूं हिर में सदा यह आस हो जब तक रहे नब चंद्र तारे सूर्य का प्रकाश हो तब तक हमारे देश में तुम सर्वदा फूला करो निज वायु शीतल से पथिक जन का हृदय शीतल करो पथिक जन का हृदय शीतल करो दूसरी कविता प्रभु तुम मेरे मन की जानो यह सुभद्रा कुमारी चौहान की अंतिम रचना है तो लीजी प्रस्तुत है प्रभु तुम मेरे मन की जानो मैं अछूत हूँ मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है प्यार असीम अमित है फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुँचा न सकूंगी इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ तेरे चरणों में खो जाऊं इतना व्याकुल मन लाई हूँ तुम देखो पहचान सको तो तुम मेरे मन को पहचानो जगना भले ही समझे मेरे प्रभु मेरे मन की जानो मेरा भी मन होता है मैं पूजू तुमको फूल चढ़ाऊं और चरण रज लेने को मैं चरणों के नीचे बिछ जाऊँगा मुझको भी अधिकार मिले वह जो सबको अधिकार मिला है मुझको प्यार मिले जो सबको देव तुम्हारा प्यार मिला है तुम सबके भगवान कहो मंदिर में भेदभाओ कैसा है मेरे पाषाण पसीचो बोलो क्यों होता ऐसा मैं गरीब किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है मैं सुनती हूं, जल उठती हूं, मन में यहां विद्रोही ज्वाला कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सहन सकूंगी यह झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी इसमें रहन सकूंगी ईश्वर भी दो हैं यह मानो मन मेरा तैयार नहीं है किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है मेरा भी मन है जिसमें अनुराग भरा है प्यार भरा है जग में कहीं बरस जाने को स्नेह और सत्कार भरा है वही स्नेह सत्कार प्यार मैं आज तुम्हें देने आई हूँ और इतना तुमसे आश्वासन मेरे प्रभु लेने आई हूँ तुम कह दो तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है छूत अछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है भेद तुम्हारे पास नहीं है अभी आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली और अंतिम दो कविताएं। स्वर भारती परिमल